साजन आया है सखी तोारी का मनुहार करा है साजन आया है सखी तुमारी का मनोहार करा थाल भरिया गज

मोतिया तू पर मरा धरा धरा आधारो पधारो निमारोडे दे

पधारो नी मारो डे देश जी यू प्यारा मार आवो नी पधारो मारे देश पधारो मारे।

होटो से छू लो तुम होटो से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो होटो से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ मीत मेरे

मेरी प्रीत अमर कर दो होटो से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो होटो से छू लो तुम

मेरा गीत अमर कर दो नमस्कार आप सुंदर रेडियो मुदबन 90.4 एफएम संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में हम लोग हर एपिसोड में कुछ नई बातें आपको सुनाते हैं और आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ बांग्लादेश से आफ्रिया जमन तानिया है

जो आठ साल का उनका एक्सपीरियंस है डिप्लोमा कर चुके हैं म्यूज़िक में और बांग्लादेश में उन्होंने म्यूज़िक प्रैक्टिस किया है और उनकी बोली में आपको थोड़ा सा बांग्लादेशी शब्द आएंगे तो कोई हर्जा नहीं और हम लोग उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से आफ्रिया जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में ओम शांति थैंक यू वेरी मच आफ्रिया जी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि संगीत के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ

और संगीत सीखने के लिए किसने आपको मोटिवेट किया एक्चुअली संगीत मेरे लिए ऑक्सीजन जैसा है ऑक्सीजन <laughs> बिना हम तो जी नहीं सकते हैं ऐसे ही मेरे लिए ऑक्सीजन है ये क्योंकि संगीत मेरे साथ ऐसे जुड़ गए है कि मेरे को ये लगते हैं मैं ये फील करती हूँ कि मेरा कोई दिन संगीत बिना हो ऐसा नहीं हो सकता <laughs> मैं स्कूल में जॉब करती हूँ <laughs> गर्ल्स स्कूल में तो

जब मेरा ब्रेक होता है क्लास का ब्रेक जी जी उस टाइम भी मैं संगीत सुनती हूँ अच्छा, कानों में अच्छा, कर। जी मैं ये जानना चाहूँगा कि संगीत तो सबको अच्छा लगता है जैसे आपको जैसे आपको तो उसका आपने बताया ऑक्सीजन है आपके लिए संगीत के बिना आप जी नहीं सकेंगे आ, मैं ये जानना चाहूँगा कि संगीत जब आप सीख रहे थे तो उस समय आपको मोटिवेशन किसने दिया या अपने आप से ऐसे आपने खुद सीखना शुरू किया नहीं मेरे मम्मी मेरा इंस्पिरेशन है

अच्छा आपकी मदर हाँ, आपके इंस्पिरेशन हाँ, है तो मदर भी संगीत हाँ, थी, थी। संगीत मम्मी थी। उसके शादी के पहले एक सिंगर थी अच्छा तो उसका ये इच्छा था कि उसका कोई बेटी हु, हु, सिंगर बने अच्छा अच्छा तो आपको मम्मी से इंस्पिरेशन मिला वो आपकी मोटिवेशन रही और मैं चाहूंगा कि हम लोग जैसे संगीत को सीखते जाते हैं काफी चीजें हमारे सामने होती है शुरुआत में क्या दिक्कतें रही आपको क्यूँकी संगीत ऐसा नहीं की आप गए और सीख लिया

उसमें कुछ प्रैक्टिस करने पड़ते हैं कुछ याद रखना पड़ता है रियाज करना पड़ता है तो आपको जब स्टेपिंग स्टोन शुरुआत आपने शुरू किया फर्स्ट ईयर या पहले दिन से तो क्या चीज़ें आपको लगी कि बहुत टफ हो सकता है ये चीज़ें एक्चुअली मैं तो जब 1991 नाइन्टी हाँ वन हाँ? उस वक्त मैंने संगीत स्कूल में अकेडमी में एडमिट मुझे किया गया था तो उस वक्त जैसे मैं सीखी और इस समय

उस समय और इस समय का बहुत फर्क है उस समय हम जैसे सीखा के हमने हारमोनियम या तानपुरा से प्रैक्टिस किया हर नोट एकूरेटली तानपुरे का जो नोट है उसके साथ एकदम वॉयस का नोट एकदम ठीक से एक सुर लगने के लिए रेगुलर रिवाज करना प्रैक्टिस करना ये तो था और ज़रूरी है ऑब्वियसली क्लासिकल जिसको संगीत सीखना है

उसको क्लासिकल में बहुत ज्यादा स्किल होना चाहिए क्लासिकल बिना तो संगीत नहीं हो सकता नहीं। क्लासिकल संगीत आप ज्यादातर सीखना शुरू कर जैसे आप बोल रहे थे कि पहले में, अभी में है, तो अभी किस तरह से लोग सीखते हैं अभी तो सीखने के लिए एक्चुअली क्या है अब तो बहुत दुनिया आगे बढ़ चुका है अब उस तरीके से सीखते है मगर

एक बात शेयर करना चाहती हूँ जैसे कि संगीत म्यूजिक म्यूजिक एक प्रार्थना है एक इबादत है संगीत के जरिया हम ईश्वर और सुप्रीम सोल के साथ जुड़ सकते, हाँ, सकते हैं और हमारा जो थर्ड आई पावर है ये भी हम जागृत जागृत कर सकते हैं है, कर सकते है तो जब हम छोटे समय सीखते थे सारे गामा पाधानी स ये सब नोट तब बार बार रियाज करते करते

सीखते मगर इस समय हमने देखा मैं म्यूजिक स्कूल में तीन साल नौकरी किए तब मैं एक एक्सपीरियंस मिला था कि मैंने देखा कि आजकल के जो बच्चे हैं ना इतना फास्ट है उसको ना ये सब बोरिंग लगता है अच्छा। तो इसलिए क्या करना है हम क्या करते थे म्यूजिक में कुछ ट्विस्ट कर देते थे जैसे कि हम उसको बोलते थे देखो म्यूजिक और पेंटिंग दोनों अगर एक करके सीखो

तो फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा कैसे क्योंकि पेंटिंग भी मैक्सिमम चिल्ड्रेन स्कूल में पेंटिंग भी सीखते हैं कलर का नॉलेज भी है तो हम देखते हैं रेनबो कलर सेवन कलर्स हमने देखा कि अगर ये सेवन कलर्स म्यूजिक के जो सेवन नोट्स सारे गा मापा धनी इसके साथ इकट्ठा करके हम सिखाए तो स्टूडेंट्स को बच्चे को इंटरेस्ट ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा होता जैसे कि हम जो जब आरोही में

सा बोलते हैं सा रे गा मा ऐसे ही साइ इंडिगो स्काई ब्लू ऐसे-ऐसे करते एकदम रेड कलर और ऐसे करते वक्त क्या होता है उसको सीखने का इंटरेस्ट पैदा होता है ज्यादा होता है ब्रीथिंग भी अच्छा होता है जो श्वास लेना श्वास छोड़ना लेना ये भी अच्छी तरीके से आता है और स्पिरिचुअल पावर जो है

ये भी जागृत हो सकता है और स्पिरिचुअल पावर तो छोटापन से ही जागृत करना चाहिए सबको आपका कहने का ये मतलब है कि संगीत सीखते सीखते हम लोग अगर कलर्स को यूज करे रेनबो कलर्स को यूज करे

तो उस सुर के साथ उन कलर को मिलाकर हम लोग अगर प्रैक्टिस करें तो ज्यादा जल्दी प्रैक्टिस हमारा हो सकता है हाँ हो सकता एंड दूसरा आपने बताया कि संगीत सीखते सीखते हम लोग अपने आप से जुड़ सकते हैं ईश्वर से जुड़ सकते हैं तो एक वक्ति जैसे जिसको कहेंगे संगीत एक व्यक्ति बन सकता है और हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं ये आपका कहना है हाँ जी। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो प्रैक्टिस जब आपने आठ साल तक संगीत क्लास सीखा उसमें से कुछ ऐसे समय भी

शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग यूज टू हो जाते हैं क्लास में जाना है प्रैक्टिस करना है रियाज करना है तो उस मोड में कौन सा ऐसा बहुत अच्छी फीलिंग आपने किया आपको लगा कि हाँ मेरा चॉइस बहुत सही है संगीत के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत एक गिफ्ट ऐसा कब आपको लगा और किस वजह से लगा कौन से राग सीखते वक्त लगा सुर के प्रैक्टिस करते वक्त लगा कैसे आपको फील हुआ ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपके पास है हाँ एक्सपीरियंस तो बहुत है अगर

राइट right नाउ जो याद आ रहा है वो है ढाका यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश का कैपिटल सिटी ढाका वहाँ एक ब्रह्मचारी एनुअल एक प्रोग्राम हो रहा था 19 सॉरी ना 2010 में तब मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया तो बहुत अच्छा अच्छा कलाकार भी था और मैं तो एकदम उनके सामने कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं थे तो मैंने वहाँ नजरुल एक नजरुल सॉन्ग किया

क्लासिकल राग भैरवी के ऊपर था वो और बहुत भी था अच्छा। था स्पिरिचुअल सॉन्ग तो मैंने जब गाना शुरू किया मैंने देखा कि ऑडियंस सामने क्यूँकी भैरवी राग का है गंभीर होता है राग भैरव फर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं जब मैं आठ साल की थी

तो मैंने जब शुरू किया तो मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरे सामने बांग्लादेश टेलीविजन बांग्लादेश रेडियो का बहुत अच्छा अच्छा कलाकार थे बैठे थे मैंने बहुत नर्वस हो हो गए थे मगर जो भी है ऊपर वाले को याद करते हुए मैंने शुरू किया और मैंने जब गाना ख़त्म किया तो मैंने ऐसा देखा कि सब ऐसा लग रहा था सब ब्रह्मचारी लोग थे वो मेरे गाने के साथ थोड़ा

कहा चले गए और दूसरे कोई जगत में चले गए ऐसा फील हुआ कि वो लोग मेडिटेशन कर रहा था या कुछ कर रहा था इस दुनिया में नहीं था क्या हाँ, बिल्कुल। हाँ, ऐसा हाँ, ऐसा मैं चाहूंगा की जो गीत आपने राग भैरवी का जो परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखाया है थोड़ा सा वो गा के सुनाई वो मुखुरा सुना दे भगवान के ऊपर ही है सुप्रिंग के ऊपर

रुणों का गो जोगी भिखारी कांति के गो जोगी भिखारी निरविशे दाराइले शे, शे नीरबि हे शे

जो तापो ने हारी ते नारी का गो जोगी भी खारी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा आपका वॉइस है और मैं भी थोड़ा सा खो गया था बड़ा अच्छा लग रहा था जो शब्द आपने गाए उसका हिंदी में क्या अर्थ हाँ। हो सकता है

यह है अरुण मतलब है सूरज सूर्या अरुण कांती के गो जोगी भिकारी ये शिव भगवान के बारे में बोला गया है कि वो सूर्य के तरह इतना प्रखर तेज है उनकी शक्ति तो जिसने ये गाना गा रहे थे उसने फील किया आई मीन लेखक उसने फील किया जब वो गाना गा रहे थे तब उसका गाने सुनकर शयन भगवान

इतना प्रखट तेज लेकर उनके सामने आ गया और इतना उनका तेज है इतना शक्ति है कि वो जो गायक था उसको नहीं सहन हुआ इतना अच्छा, शक्ति है सहन नहीं कर सकता हाँ, इसका मतलब है हाँ। चलिए बहुत अच्छा लगा आपने सही ढंग से उन चीजों को बताया हमारे सामने और हमारे श्रोतागण जो सुन रहे हैं हमें वो समझ रहे होंगे की संगीत सीखने से क्या क्या चीजें हमको बहुत फायदा होता है

एक तो आपको आध्यात्मिक यानी आप स्पिरिचुअल बनने लगते हो आपका हेल्थ अच्छा रहता है आप रिलैक्स रहते हैं बहुत सारी फ़ायदा है और संगीत के साथ सभी का जो है लगाव कहीं ना कहीं है और लोग आज पूरे दिन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ संगीत का जो है अनुभव करता ही है सुनता जरूर है तो मैं चाहूँगा कि अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत

आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मस्क रहो

शियाले खाटू भली शाले खाटू भली तू ने अजमेर शियाले खाटू भली तू नजमेर आना गोरो नित को

हरिना गोरो नित को भलो तू सावण बी का पधारो नी मारो दे प्यारा मारा आओ नी पधारो मे

धनिया

है शास्त्रीय संगीत में

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं आफ्रिया जमन तानिया से तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं संगीत के साथ में और एक बात में पूछना चाहूँगा अभी आफ्रिया जी आपसे कि संगीत से आपको क्या क्या बेनिफिट मिला है क्या क्या फायदा हुआ है संगीत सीखते सीखते या सिखाते सिखाते हाँ, मेरा एक अनुभव है कि

संगीत से जो बहुत सारे गुण हैं मनुष्य लाइफ में जो आनंद का जो गुण है आनंद प्लीज वो ज्यादा होते हैं और शांति का अनुभव आपने ज़्यादा किया शांति और आनंद आनंद ये दो दो ये दो मैंने देखा कि मेरा प्रोफेशनल काम है स्कूल टीचिंग करना जब मैं ज्यादा व्यस्त हो जाती हूँ संगीत से ज्यादा दूर हो जाती हूँ

तब मेरा कोई ना कोई बीमार हो जाता है जैसे कि हेड होता है अच्छा अच्छा हाँ हेड <laughs> होता है और सर्दी ज्यादा लगता है ठंडे mm -hmm. का प्रॉब्लम होता है एलर्जी होता है और संगीत से क्या होता है हार्मोनल बैलेंस भी होता है mm -hmm. हम जब प्रैक्टिस करते हैं तब हमारा जो एंड्रोक्राइन सिस्टम है mm -hmm. वो भी एक्टिव होता है mm -hmm. हाँ और, और एंड्रोक्राइन सिस्टम से जो हारमोन हारमोन निकलते हैं सिक्रेशन होते हैं

वो भी एकदम सही तरीके से निकलते हैं तो मेरे को ये लगता है जब मैं संगीत से दूर हो जाती हूँ तो इम्बेलेंस हो जाता है तो संगीत मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना ही नहीं मेरे लिए एक मेडिसिन भी है जो दवाई लेते हैं जब मेरा मूड ऑफ होते हैं जब मैं बीमार पड़ती हूँ मैं ज्यादा गाना सुनती हूँ ज्यादा गाना का प्रैक्टिस करती हूँ अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया संगीत आपके लिए सब कुछ है

एंड जब आप प्रैक्टिस नहीं करते या रियाज नहीं करते हैं तो आपको सर में दर्द होने लगता है या फिर सर्दी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है लेकिन जब आप फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं रियाज़ करना शुरू शुरू कर देते हैं गाना सुनना शुरू कर देते हैं तो फिर वापस आप जो है नॉर्मल हो जाते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगीत जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है और संगीत के साथ बहुत सारी बातें हम लोग फील कर सकते हैं

और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप काफी समय से इससे जुड़े हुए हैं तो कुछ आपके या के कुछ बनाने का ऐसा मौका कभी आया आपके या बने हैं? बांग्लादेश है, ऐसे दो चिंगल किया था 2006 में. अच्छा। और अब मेरे लिए मेरे का बहुत है के ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो

अगरतला में प्लाटिनम जुबली का जो प्रोग्राम हुआ था 2012 में तब जागृति टाइटल का एक एल्बम निकला तो मैं बहुत भगवान हूँ कि मुझे चुना गया था मैं वहां अगरतला का वो प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने गई थी स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए तब जब मैं गाना गई तो वहां का जो बहन जी लोग हैं जो सिस्टर्स हैं मुझसे ऑफर किया

ये तुम्हारे इतना अच्छा गाते हो तो, तो तुम क्यों नहीं हमारे एल्बम में काम कर लेते तब मैं, मैं तीन गाना वहाँ रिकॉर्ड हुआ अच्छा तीन कौन कौन से गाने थे आपने ये कौरे? बेंगोली सॉन्ग है अच्छा। बेंगोली अगरता बांग्लादेश और कलकत्ता ये तीन स्टेट में मिलके के सॉन्ग वाला एल्बम रिलीज कर रहे है अभी भी तो मेरा भाग्य है इसमें मैं जुड़ गई तीन गाना बेंगोली में बोल रही हूँ एक है प्रभु तुमर ऑंतरे प्रभु तुम्हारा हृदय में

हिंदी में जो बोलते हैं प्रभु तुम्हारा हृदय में और सेकंड है जो तो दिवे, तो तो पावे। जितना दोगे उतना तुमको मिलेगा नहीं। नहीं। नहीं। और थर्ड सॉन्ग है वो है आमार थे के बाहिर हुए की देखते मींस, मैं मेरे अंदर में अपने एक पहचान पा लिया है अच्छा नई जीवन पा लिया है जब मैं प्रभु के साथ जुड़ गई तब मैं अपने आपको भी

एक डिस्कवर किया हम्म हम्म चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया मैं चाहूँगा कि कुछ कड़िया जो है एक एक इसका भी सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को अच्छा पहले सॉन्ग क्लासिकल है थोड़ा थोड़ा क्लासिकल में डाल दिया कंपोज कंपोज मेरे से ही कराया गया ये गाना अच्छा, का जो कंपोजिशन में किया वो है

प्रभु प्रभूत तो मार्तरे प्रेमर झरणा झार रे प्रभूत मारे प्रेमिर झरना झारे तो शीतल का रे मो

कि मधुमय तुमार तो संग शीतल मंग तो कि मधुमय तुमार संग संग मेरुप रे प्रभु तो मार्तरे प्रेम झरना

ये था पहला सॉन्ग से है, इंस्पिरेशनल सेकेंड और लास्ट इंस्पिरेशनल था ऐसे केतु तेबे तबे पावारिखे शुदू बिलिए

फिरे इसका हिंदी ट्रांसलेशन है जितना तुम दोगे उतना ही तुमको मिलेगा मगर मिलने के ख्वाहिश मत करके देते, देते रहो देते रहो देते, देते रहो तभी तुमको सम्मान मिलेगा और लास्ट वाला सॉन्ग था आमारे थे के बाहिर हो जोगुत के देख दे

एक नूतन आशात पे एक नूतन आशात पे स्वाय अमारामी सवार स्वाय अमारामी सवार एक नूतन गान सुने जगत के देखते सीखे मैं जब अपने को पहचान लिया तब

ये पूरा दुनिया को पहचान लिया और सब मेरा है मैं सबका हूँ तो जीवन मिल गया अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छा इस गीत का आपने प्रेजेंटेशन दिया और मैं कि जाते जाते एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जैसे हमारे जो लिस्नर्स हैं उसमें से कोई नया भी लिस्नर होगा जो आज ही आपका इस कार्यक्रम को सुन रहा होगा अगर उसको संगीत सीखना हो तो उनको किस तरह की प्रैक्टिस करनी होगी कितना समय तक

प्रैक्टिस करना होगा पूरे दिन में और अगर कोई आ, संगीत सीखने चाहते हैं किसी का बहुत इच्छा है कि हम संगीत सीखूंगी या सीखूंगा, तो ज़रूरी है कि वो एट फर्स्ट उसको क्लासिकल नॉलेज बहुत बहुत जरूरी है क्या है आजकल हम देखते हैं कि कोई को सुर है गले में सुर है तो

फिल्मी गाना सुनते सुनते बाथरूम सिंगर है तो सुनते सुनते वो सोचते सोचने लगा हाँ हम तो गाना गा सकते हैं मेरे सुर है तो बहुत ठीक है ऐसे ऐसे चले जाते हैं हाँ हमने स्टेज शो कर सकते हैं हम ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं मगर ये बात ठीक नहीं है अगर किसी किसको म्यूजिशियन बनना है या सिंगर बनना है तो उसको एट फर्स्ट लेसन लेना पड़ेगा जो ग्रामर है वो है क्लासिकल और

ये जरूरी है हाँ ये जरूरी है अगर कोई अच्छी तरह संगीत सीखना चाहे तो कुछ योगासन प्राणायाम ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम हम संगीत जब हर एक को संगीत सीखने के लिए वो सांस लेना और छोड़ना इसका भी प्रैक्टिस बहुत चाहिए हाँ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है तो समय कितना देना पड़ेगा पूरे दिन में एक घंटा डेढ़ घंटा ठीक है हाँ

एक्चुअली ये एक घंटा या दो घंटा ऐसे नहीं एक्चुअली ये क्या है ये तो क्रिएटिव चीज़, चीज़ है है न तो हाँ एकदम सुबह सुबह उठकर खाली पेट में अगर कोई रिवाज करे हुँ. और एकदम शाम में कोई रिवाज को, करे हाँ शाम तो को तो अच्छा।, तो अच्छा दो दो समय अच्छा है सुबह या फिर शाम को हाँ ये जो दोनों टाइम है उसके लिए अच्छा जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं या संगीत सीखना चाहते हैं

तो चलिए आफ्रिया जी ने आप सभी को बताया कि जो संगीत सीखना चाहते हैं उनके लिए सुबह का टाइम वो भी खाली पेट एंड शाम को इवनिंग में नुमा शाम में आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये अच्छा हो सकता है चलिए आफ्रिया जी आपसे बात करके काफ़ी बातें मैंने सीखी और कुछ संगीत के बारे में जो ज्ञान आपके पास है वो हमने शेयर किया आज के शो में और जाते जाते मैं चाहूँगा कि काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं आज तो एक एक मैसेज जो आपको बहुत पसंद है कई लोगों को जो है न कभी कभी

Uh, किसी चीज को सुनने या पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है तो आपको कोई गीत मोटिवेट करता है या कोई स्लोगन या कोई प्रोवर्ब आपको अच्छा लगता है वो बताइए हाँ गीत तो मोटिवेट करते ही है ये तो ऐसे है कि बहुत सारे गीत है जो मोटिवेट करते हैं मगर इस वक्त मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ

कि ये बहुत कॉमन है मगर अगर ये हम आजमा ले अपने आप के लाइफ में तो बहुत अच्छा होगा कि बेंगोली में कहते हैं जीपे दया करे जई जॉन शेई जॉन शे बिछे ईश्वर इसका हिंदी है जो क्रिएटर को प्यार करते हैं वो ही वो क्रिएटर को प्यार कर सकते हैं तो हम सबके मन में अगर प्यार है प्यार जागृत हम कर सकते हैं सबके लिए तब हम

ऊपर वाला को भी प्यार कर सकते हैं चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद अफिया जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया जो रचना को प्यार करता है वही रचयिता से भी प्यार कर सकता है तो हम सभी लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि श्रोतागण भी इस बात को ध्यान में रखेंगे और जो लोग आज के शो को सुने हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का ये शो आपको कैसे लगा इसके लिए आपको एस करना है चौरानवे इस नंबर पर

और जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत सीखना चाहते हैं, वो सभी लोग संगीत में बहुत अच्छा मुकाम पाए इन्हीं के साथ मुझे और आफ्रिया जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मस्क कराते रहो धन्यवाद धन्यवाद आपको तुम इतना जो, तुम इतना जो।

मुस्कुरा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो तुम इतना जो

मुस्कुरा रहे